सामेद तलकार शाखिया के नोपनिषद इसमें हम लोग विचार कर रहे थे यदि मनसे सुवेदेति नूनम, नून ेत्थ ब्रह्मण रूप यदश्य तव यदश्य च दैवे स्वत नु मीमांस विदितम् ये नवा मंत्र का हम लोग विचार कर रहे थे शिष्य का स्पष्टता कितने हुई ये अभी आचार्य परीक्षा कर रहे हैं क्योंकि जो बोधन करवाना चाहते हैं जो तत्व तो बोधन करवाना चाहते हैं उसका व्याख्यान होने के बाद भी सभी उसको पूरा सम्यक रूप से ग्रहण कर लेते हैं ऐसा कोई निश्चित ये नहीं है इसके लिए दृष्टांत तो दे दे प्रजापति का वाक्य विरोचन भी सुने और इंद्र भी सुने किंतु विरोचन तो विरुद्ध अर्थ ग्रहण करके आगे चला गया इंद्र को किंतु संशय हुआ वो बार बार आकर के अंतिम में तत्व का ग्रहण कर सके इंद्र इसको हम लोटिका में देखे आगे भाष्य में लोके एक गुरु श्रृण्वता कचिद यथावत प्रतिप्यते कचिद अयथावत कषिद विपरीत न प्रतिपद्यते किमु कि वक्त मतीन्द्रिय आत्मतोके लोक में भी यह देखा जाता है एक गुरु व्याख्यानकर्ता एक ही है वो व्याख्यान करते हैं श्रृण्वता गुरो पंचमी एकी गुरु से सुनने वालों के बीच में शुणवता निर्धारण सी एक नंबर टिप्पणी दे दिए सुनने वालों के बीच में कश्चित यथावत प्रतिपद्यते यथावत दो नंबर दे दिए पूर्णम जितने वो प्रतिपादन करने चाहते थे वो सभी वो ग्रहण कर लिए ठीक ठीक जैसे यमराज्य जो कहे नचिकता पूरा पूरा ग्रहण कर लिए इस प्रकार की यथावत प्रतिपद्यते यथावत अर्थात जितना वो कहना चाहते हैं सभी पूरा पूरा ग्रहण कर लिया और कश्चित अयथावत अयथावत तीन नंबर कह दिए अपूर्णम पूरा ग्रहण नहीं कर पाया और कश्चित विपरीतम जैसे विरोचन शरीर को ही आत्मा मान करके चले गए विपरीतम और कश्चित न प्रतिपद्यते और किसी को आदो ग्रहण ही नहीं हो पाया किमु वक्तव्यम जब लोक में सामान्य विषय का विचार में भी ऐसी चार प्रकार की स्थिति हो सकती है किमु वक्तव्यम क्या कहना है इसको कहते हैं कौमु कैमुतिक न्याय क्या कहना है अर्थात ये छोटा विषय में ऐसा है तो बड़ा विषय में क्या हो जाएगा किमु वक्तव्यम क्या कहना है अतिद्रियम आत्मतत्वम जो लोक से लोक में जब गुरु से सुनते हैं कोई अगर सामान्य ये सांसारिक विषय सांसारिक अर्थात जागतिक को विषय कोई जगत का विषय विचार होता है तो तभी ऐसे चार स्थिति हो सकती है और जो आत्मतत्व का जहाँ विचार होता है अतिद्रियम अतीन्द्रियम अर्थात इंद्रिय के द्वारा तो ग्रहण नहीं होगा और असंस्कृत मन के द्वारा भी नहीं हो पाएगा ऐसा स्थिति तो तब वहाँ श्रवण होने के बाद ग्रहण पूरा हो गया इस विषय में संशय होना स्वाभाविक है और और भी कहते हैं अत्र अत्री विप्रतिपन्ना अत्र अत्र अर्थात अभी अतिन्द्रिय आत्मतत्व ये आत्मतत्व तो अतीन्द्रिय है अगर वो इंद्रिय ग्राह्य हो जाता है ऐसे आसान से जैसे इम गौ लक्षण देकर के कह दिया कि शासनाद शासनाधि अथवा श्रृंगी इस प्रकार की कह दिया तो सामान्यतया लोक में इंद्रिय से ग्रहण हो जाएगा किंतु यह जो आत्मतत्व तो है अतिंद्रिय है इस विषय में अत्र अर्थात तो अतिंद्रिय आत्म तत्व तो प्रतिपन्ना विरुद्धम प्रतिपन्ना सब अपने अपने विचार निश्चय करके बैठे हुए हैं हम जो निश्चय किए यही ठीक है इसी प्रकार की सद असदीन तार्कि कुछ लोग कहते हैं आत्मा सत्य है कुछ लोग कहते हैं आत्मा असत है असत अर्थात ये पदार्थ है नहीं सदसतवादीन सर्वे असत अर्थात शून्यवादी लोग कहेंगे असत विज्ञानवादी लोग कहेंगे वो तो है पदार्थ क्षणिक विज्ञान तो क्षणिक है इसलिए वो सत्य ये सत मतलब क्षणिक है वो तार्किवे तार्कि कहने का अर्थ की स्वबुद्धि परिकल्पित मात्र अर्थात वैदिक वास्तविक सिद्धांत को ग्रहण नहीं करके अपने बुद्धि के आधार पर ही ग्रहण करते हैं सर्वे। ब्रह्मेति, ददमे है तार्कि तस्म विदित्र में हलन चाहिए नया पुस्तक में ठीक है पुराने में नहीं था तस्माद विदित ब्रह्म सुनिश्चित उतम अपि विषम प्रतिपत्ति ये पुराना पुस्तक जिनके पास है सुनिश्चितोक्तम अपि अपी वहा है आगे सुनिश्चितोक्तम अपि सुनिश्चितोक्ति सुनिश्चितोक्ति अयम उक्ति के आगे क्या है उक्ति अपि उक्ति अपी उक्ति उक्ते अपि उक्ति अपी उक्तिम नहीं होगा सुनिश्चित उक्तम अपे सुनिश्चित उक्तम अपे अच्छा सुनिश्चित उक्तिम सुनिश्चित उक्तिम थोड़ा कठिन है अच्छा सुनिश्चित उक्तिम उम्मीद हाँ तो, तो हमारे पास वही पुस्तक है अच्छा सुनिश्चित न यह हम लोग जो सुनिश्चित सुनिश्चित उक्ट, अपि अच्छा तो सुनिश्चिता अपि तो फिर सुनिश्चित होना चाहिए ना ऐसा समास हो गया तो ठीक है सुनिश्चित उक्तिम अपि विषम प्रतिपत्तित्व विषम वो तो आगे विषम ठीक है नया में आगे विषम प्रतिपत्ति है ना नया में ठीक है विषम प्रतिपत्ति यदि मनस इत्यादि एवाचार्यस्य शासक इति युक्त एवाचार्य है इसी प्रकार की सुनिश्चित अपि होने से ठीक था ये आएगा पंद्रह सोलह पृष्ठा में बड़ महाराजी का ठीक है उत्तिम भी हो सकता है चार नंबर टिप्पणी होता आगे ठीक है उक्तम उक्तम होने से निष्ठा कर लेंगे तो उक्तम हो जाएगा और स्त्री तीन कर लेंगे तो भी कर्मण ही करना पड़ेगा सुनिश्चित उक्तिम अपनी दोनों उपाय से अर्थ समान होगा सुनिश्चित उत्तिम अभी विषम प्रतिपत्ति अर्थात इसका ज्ञान होना कठिन है क्यों ऊपर में कह दिया था अतिन्द्रियम है तो अतिद्रिय इसलिए सभी का इस विषय में संशय है विप्रतिपत्ति हो रही है तो विषम प्रतिपत्ति यदि मन से इस प्रकार के आचार्य शंका करने वाला वचन कह रहे हैं कम वचनम ये बात सुन करके अर्थात शंका हो सकती हो सकती है, है शिष्य को आचार्य जानबूझ करके ऐसा वचन कह रहे हैं यदि मन्य से क्यों कहते हैं कि विदितम ब्रह्म इसी प्रकार की वो शिष्य कहने पर भी ये विषम प्रतिपत्ति अर्थात ये विषय का ज्ञान होना कठिन है वो तो अपना बुद्धि से कह रहा है कि विदितम ब्रह्म हम तो ठीक ठीक जान लिया तो किन्तु विषय कठिन होने से फिर शंका उत्पन्न करवाते हैं आचार्य सा शचनम एव आचार्यस्य आचार्य का ये वचन ठीक ही है अर्थात शंका उत्पन्न करके स्थूणा निखनन न्याय निश्चय करते हैं दहरम अल्पमे नून ओ जानी से ब्रह्मणो रूप दहरम दहरम इसका अर्थ न्यून अल्पमे अल्पम नून ओ नूनमारणार्थ में दहरम अर्थात अल्प ही आप जानते हो बेथका जानी से ब्रह्मण रूपम ब्रह्म का जो वास्तविक रूप इस विषय में तो आप अभी कम ही जानते हैं हाँ। इस बात आचार्य कहने के बाद शिष्य को भी शंका होती है कि अनेकाने ब्रह्मणो रूपाणि महान्ति अर्भि च ये अहम दहरम एव इत्यादि क्या ब्रह्म का अनेक रूप है अनेक ब्राह्मण रूपाणी अनेक रूप कैसा हो सकते कहते हैं महानती अर्भकाणी च कोई महान रूप कोई छोटा टीका में दे दिए और पानी। कोई बड़ा रूप भी है कोई छोटा रूप भी है इस प्रकार की अगर नाना रूप ब्रह्म का होता तब आप कह सकते हैं कि आपने कम जानते हैं शिष्य को इस प्रकार की अभिशंश है क्या ब्रह्म का नाना रूप है ये न, जिस कारण से आह आपने कहा दहरम एव इत्यादि अर्थात आचार्य शिष्य को कहे कि आप कम जानते हो छोटा रूप को जानते हो अल्प रूप को जानते हो क्या वास्तविक ब्रह्म का ऐसी प्रकार महान रूप कोई है और छोटा रूप कोई है इत्यादि तो उत्तर देते हैं सत्यम अनेकानि ही नाम रूप उपाधिकृता नहीं ब्रह्मणों रूपाणी न स्वतः ब्रह्म का नाना रूप है किंतु ये नाम रूप उपाधि कृतानी ये नाम च रूपम ची नाम रूपे तेव उपाध उपाधि नाम रूप उपाधि इसके चलते ब्रह्म का नाना रूप हो जाता है ब्रह्म तो निरूपाधिक है जैसे स्फटिक तो एक रूप है स्वच्छ है तभी तो किंतु स्फटिक के पास हम जिस जिस वर्ण का पुष्प रख देंगे अभी स्फटिक वही वही रूप दिखेगा इसी प्रकार की ब्रह्म तो है, निर्विशेष है किंतु उपाधि जिस प्रकार की आ जाएगा ब्रह्म उस प्रकार की हो जाएगा जैसे कहते हैं कोई व्यक्ति है सामान्य लोक में अभी वो तो व्यक्ति कहेगा अब कौन है कहेगा हम मनुष्य हूँ आगे अगर आपने ऊपर उपाधि लगाने लगेगा तो कहेगा मैं इसका पुत्र हूँ एक उपाधि आ गया मैं इस वर्ण वाला हूँ ये उपाधि आ गया मैं ऐसा पढ़ा लिखा हूं मैं ऐसे बुद्धिमान हूं मैं ऐसे शारीरिक बलवान हूँ ये सब उपाधि हो गया इसी प्रकार की ये नाम रूप यहाँ ब्रह्म का उपाधि ये सब उपाधि ग्रस्त होकर के ये नाना रूप हो जाता है नाना रूप हो जाता है अर्थात नाना रूप हो जाता जैसा लगता है जैसे स्फोटिकों के पास हम अलग अलग वर्णों का पुष्प रख देंगे स्फोटिक वास्तविक अलग वर्ण वाला हो जाएगा नहीं होगा केवल लगेगा ऐसे और स्वतस्तु वास्तव क्या है कठोपनिषद का मंत्र दे रहे हैं अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्य मगंध वच अनादिंतम महत परम ध्रुवम निचा यतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते इस प्रकार की अमराज जी कहते हैं नशिकेता को ब्रह्म का वास्तव रूप है क्या अशब्दम है तो अविद्यमान शब्दों यिन अर्थात जिसको प्रकाश करने का शब्द का सामर्थ्य नहीं है अस्पर्शम स्पर्श भी जिसका नहीं हो सकता है अरूपम ये सब बहुग्रह है अव्ययम ये तो नए समाज न न्यय अच्छा न व्ययम अश्य यहाँ भी हो जाएगा बहुग्रीह व्ययो तो यश व्यय अर्थात च्युति स्वरूप से च्युति वो नहीं होता है स्फटिक के पास हम चाहे किस प्रकार के भी पुष्प रख दें स्फिक का अपना स्वच्छता जो है वो च्यूत नहीं हो जाएगा वो स्वच्छता रहेगा ही तथा रसम ये भी बहुबरी है अविद्यमान रसो यश नित्यम नित्यम अर्थात त्रिकालाध्यम तीनों काल में जिसका बाधन नहीं होगा नित्यम नित्यम का लक्षण नयायिकल लोग क्या कहते हैं प्राग भाव अप्रतियोगित्व सती ध्वंसा प्रतियोगित्व प्राग भाव का भी प्रतियोगी नहीं होगा और ध्वंस का भी प्रतियोगी नहीं होगा जो प्रागभाव का प्रतियोगी होगा अर्थात तो जिसका प्राग भाव हो सकता है वो शादी होगा ना शांत होगा जिसका प्राग भाव हो सकता है वो शादी होगा ना शांत होगा दोनों हो सकता है जैसे ध्वंस का प्रागभाव होगा होगा और ध्वंस शांत भी है तो इसलिए जिसका प्रागभाव होगा उसको सादी कह सकते हैं ना उसको शांत भी कह सकते हैं निश्चित रूप से सादी तो कह सकते हैं किंतु शांत निश्चित होगा इस प्रकार नहीं कह सकते हैं और जिसका ध्वंस होगा जिसका प्राग है उसको शादी कह सकते हैं और जिसका ध्वंस होगा उसको शादी कहेंगे ना शांत कह सकते हैं जिसका ध्वंस होगा उसको शादी कह, हो कह सकते हैं जैसे प्रागभाव जिसका ध्वंस होगा उसको हम शादी कह सकते हैं ना शांत कह सकते हैं शादी कह सकते हैं कहीं कह सकते हैं कि जो निश्चित रूप से नहीं कह पाएंगे प्राग भाव, इसका ध्वंस हो जाएगा हो जाएगा किंतु वो शादी है क्या नहीं है उसको अनादि है जिसका प्राग भाव भी नहीं होगा और ध्वंस भी नहीं होगा अर्थात वो शादी भी नहीं होगा और शांत भी नहीं होगा शादी भी नहीं होगा शांत भी नहीं होगा तो वो नित्य हो जाएगा नित्यम अर्थात ब्रह्म का प्रागभाव भी नहीं है और ध्वंस भी नहीं है नित्य है प्रथम मंत्र में वाक्यभाष्य वाक्यभाष्य तो बड़े महाराज के पुस्तक में अंत नाक्य भाषा नही जो अठारह वो पृष्ठा दो बार ये हो गया प्रिंट हो गया नंबर देखिए ना पृष्ठा का संख्या समान है उन्नीस बीस वो दो बार हो गया जो स्कैनिंग होने के समय में दो बार हुआ है वो दोनों समान पृष्ठा है पंद्रह सोलह में अच्छा वाक्य भाष्य बड़े महाराजी का पुस्तक में तो लगातार है इसलिए वाक्य भाष्य तो वहां नहीं आएगा ना हाँ। ये, है। नहीं ना ये तो समय जी ये तो मंत्र का प्रथम खंड लिखा ना ये भाष्य का प्रथम खंड पूरा पा का यदि मनु से द्वितीय का लेकिन पंक्ति की नहीं यदि यदि से से ना ना है अच्छा यदि मन से सुबह देती शिष्य बुद्धि विचालना किंतु ये तो बड़े महाराज जी का पुस्तक है ना इसलिए ये ठीक है ये कहीं कैलाश का पुस्तक ये गड़बड़ हो गया ये तो, तो महा, महान संघ से हो गया चलो ये जैसा किताब है पाठ तो उसी प्रकार के करेंगे थोड़ा देखना होगा अच्छा इसलिए वहां पारा भी दिया नहीं बाकी भाषा में एवं हे उपाधे विपरीत ठीक है अब देखेंगे थोड़ा लाएंगे तो पुस्तक बड़े मतलब इनका भी लाएंगे चतुर्थ का भी लाएंगे दोनों देखेंगे थोड़ा अच्छा ठीक है अभी तो पुस्तक जैसा है ऐसे ही चलेंगे अभी हाँ। नित्यम और गंध वाला भी वह नहीं है ना गंध अगंध अगंधवान तो ब्राह्मण न पुंसक से अगंधव वाला भी नहीं है यत जो आगे कहते हैं अनादि अनंत महत परम तो अनादि है अनंत है महत महत अर्थात हिरण्य उससे भी श्रेष्ठ है निचा यतन मृत्यु मुखात प्र, प्रमुचित निचाय अर्थात निश्चय न ज्ञात्वा जान करके मृत्यु मुख से अर्थात शरीर त्रय संबंध से मुक्त हो जाता है ऐसे कठोपनिषद उपनिषद में ब्रह्म का वास्तव रूप कहा गया शब्दि भी सह रूपाणि प्रतिषिध्य शब्दी के साथ ब्रह्म में ये सब शब्द आदि ये वाक्य ही निर्धर्मक है रूप रस गंध स्पर्श ये कोई भी धर्म उसमें नहीं है प्रतिषिध्य प्रतिषेध किया जा रहा है टीका में न स्व अस्थि ब्रह्मण्ति सिद्धांति कह दिया मंत्र देकर के प्रमाण अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये बात ठीक नहीं है तद आक्षिपति पूर्व पक्ष इसका आक्षेप कर रहा है ब्रह्म का स्वतः कोई रूप नहीं है आप ये बात कह दे ये बात ठीक नहीं है उसका आक्षेप करते हैं ननु भाष्य में नु यन धर्मेण यद रूप्य ते तदेव तस् स्वरूपमित ब्रह्मणों विशेषेण निरूपण तदेव तस्प्यती पूर्व पक्ष का कहना है ये नहीं जिस धर्म से यद रूप्यते जिसका निरूपण करेंगे जैसा कहेंगे कि अभी है और एक लाल पुष्प है स्फटिक का कहेंगे स्फटिक का, का रूप कैसा है स्वच्छ कहेंगे तो स्वच्छ रूपेण स्फटिक निरूप्य इस प्रकार कहेंगे और जो पुष्प कहेंगे रक्तरूपेण निरूपयते थे तो अभी रक्तरूप ये पुष्प रूप का द्रव्य में है और स्वच्छ रूप अर्था श्वेत रूप ये स्फटिक रूप का द्रव्य में है अभी स्वच्छत्व ये स्फटिक का धर्म हो गया रक्तत्व ये पुष्प का धर्म हो गया जिस रूप से जिसका निर्णय किया जाएगा निर्णय किया जाएगा अर्थात हम इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि के द्वारा ग्रहण करके निश्चय कर लेते हैं अब कहेंगे वो पदार्थ वही धर्म वाला है ये नद रूपये थे तदेव तस् स्वरूपम वो वस्तु उसी प्रकार की है ये तो सामान्य न्याय है लोक में अभी कहता है पूर्व पक्ष ब्रह्मणों विशेषण निरूपणम् तदेव तस् रूपम ब्रह्म का भी निरूपण हम करेंगे जिस विशेषण लेकर के ब्रह्म का निरूपण होगा जैसे पुष्प रक्त स्फटिक स्वच्छ इसी प्रकार के ब्रह्म का भी जो विशेषण के द्वारा निरूपण करेंगे वह ब्रह्म का रूप हो जाएगा तो सिद्धांत कहेगा हमने कहा ना उसमें कोई धर्म नहीं है तो फिर आप किस धर्म से उसका निरूपण कर देंगे तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि अत उच्यते मया पांच नंबर टिप्पणी पांच नंबर हाँ पांच नंबर टिप्पणी अत उच्यते अर्थात कथम ब्रह्मण रूपम नास्ती मया आक्षिप्यते यावत आपने कह दिए कि ब्रह्म का रूप नहीं है हम उसका आक्षेप कर रहे हैं कैसे आक्षेप कर रहे हैं कह रहे अर्थात कहना चाहते हैं कि ये ब्रह्म का कोई ना कोई रूप है हम बता देंगे आपको पूर्व पक्ष कह रहा है बात अतः उचित उच ये वाक्य तो आगे कौन कहेगा पूर्व पक्ष ही कहेगा कैसे अभी ब्रह्म का रूप है जिसके द्वारा निरूपण होगा ये हम आपको बताते हैं इसलिए ब्रह्म निर्धर्म का आपने कैसे कह दिया आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्ष उच्चते मया अर्थात पूर्व पक्ष का ही वाक्य चल रहा है टीका में अभी पूर्व पक्ष और सिद्धांत का चल रहा था अभी बीच में एक देशी पूछ लेगा टीका में के विशेषण ब्रह्मेण निरूपणम इति आकांक्षायाम किस विशेषण से ब्रह्म का निरूपण कर देंगे आप क्योंकि आपने कहे कि जिस विशेषण से ब्रह्म का निरूपण होगा वही ब्रह्म का रूप हो जाएगा अभी किस विशेषण से, से ब्रह्म का निरूपण आप करेंगे एक देशी पूछा इति आकांक्षायाम ऐसे पूछने पर पूर्व पक्ष कहता है कि चैतन्य रूपेण इत्याह। ब्रह्म का रूप चैतन्य रूप ही है ब्रह्म ये भी पूर्व पक्ष कह रहा है अभी पूर्व पक्ष ही भाष्य में पंक्ति को सब स्पष्ट कर रहे है चैतन्यंग पृथिव्यादिना अन्यतम से सर्वेशांग धर्मो वर्मो नवती ये पूर्व पक्ष कह रहा है चैतन्य पृथ्वीयादि का किसी का धर्म है अथवा सभी का धर्म है इस प्रकार के कौन कहता है ये पूर्व पक्ष यहाँ निषेध करता है कोई कहेगा तो तभी तो निषेध करेंगे तो पृथ्वीयादि का धर्म ये चैतन्य है अथवा एक एक का नहीं है सर्वेशा ये चार लोग कहते हैं चारों भूत मिल जाएंगे उसमें चैतन्य धर्म आ जाएगा ऐसे चार लोग कहते हैं और उसके लिए वो दृष्टांत देते हैं जैसे पत्र पुष्प फल इत्यादि को हम सड़ा देते हैं और उसमें मदिरा शक्ति आ जाती है तभी वो मदिरा शक्ति वो चारों को मिलाकर के सड़ाने के बाद आया ये दृष्टान्त देकर के कहते हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु ये चार भूत मिल जाएंगे मिलने से उसमें चैतन्य शक्ति उत्पन्न हो जाएगा इस प्रकार की चार भाग लोग कहते हैं अभी पूर्व पक्ष उसका निराकरण करता है क्योंकि पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता है कि ब्रह्म मतलब चैतन्य मतलब चैतन्य निरूपण करेंगे इसलिए चैतन्य ब्रह्म का धर्म होना चाहिए बाकी किसी का नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो निराकरण करेगा बाकी का नहीं है इसलिए पूर्व पक्ष दिखा रहा है कि देखिए चैतन्य पृथ्वी आदि नाम अन्य तमस्या किसी एक का भी धर्म नहीं है अगर किसी एक का धर्म होगा और चारों मिल जाएंगे वो चारों समूहों में भी वो धर्म रह जाएगा नहीं रहेगा एक का पॉकेट में भरा हुआ है बाकी तीन तो फकड़ हैं। अभी चारों मिलकर के हरिद्वार तक जा सकते है नहीं जा सकते हैं जा सकते हैं कहीं एक पॉकेट में है इसी प्रकार की अगर पृथ्वी आदि किसी एक का धर्म हो जाएगा तब तो जब चारों का संघात तो हो जाएगा तभी तो उसमें भी वो धर्म आ जाएगा ऐसे चार वाको का मत हो सकता है तभी तो पूर्व इसका निराकरण किया किसी एक का भी धर्म चैतन्य नहीं होगा और सर्वेशम सभी का भी नहीं होगा और विपरिणता चारों खाली मिल जाना और चारों मिल करके एक परिणाम हो जाना जैसे देह रूपेण परिणाम हो जाना चारो भूत मिल गए और एक विशेष आकार में आ गए देह उस देह का भी धर्म ये नहीं होगा चार बाग जो कहता था पूर्व पक्ष उसका निराकरण किया ये सिद्धांत लोग मतलब यहां जो निराकरण करने वाला वो ऐसे तर्क देते हैं चारों भूत आने से अगर उसमें चैतन्य उत्पन्न हो जाएगा मान लीजिए कि वर्षा काल है और गौ जाते हैं जंगल में गौं का जहाँ खुर रहेगा वहाँ थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा वो पृथ्वी है और उसमें वृष्टि होने से अभी जल भी आ गया दो हो गए और फिर अगर जब बादल आकाश से हट गया सूर्य किरण प्राप्त हो जाएगा तीन आ गए और वायु तो वह तो चलता रहता है अभी चारों भूत हो गए कभी कोई देखा है गोस्त पद चैतन्य उसको कहते हैं गोश्त गो का जहाँ पाँव रहता है वो जो गाढ़ा हो जाता है कभी जल आ गया किरण आ गया सूर्य का तेज आ गया वायु आ गया तो कहाँ वहां चैतन्य हो गया अगर चारों भूत मिल जाने से चैतन्य हो जाएगा उत्पन्न हो जाएगा तब सब गायों का प्रत्येक जब पाद में एक एक चैतन्य हो जाना चाहिए नहीं हो रहा है अभी पूर्व पक्ष ये वाचारवा को कहता है पृथ्व्यादी नाम अन्य तमस्या सर्वेशांग विपरिणता व धर्मो नवती तो धर्म नहीं है पृथ्व्याधि का धर्म नहीं है कौन धर्म नहीं है पृथ्व्याधि का चैतन्यम ये धर्म नहीं है ये पूर्व पक्ष कह रहा है क्यों पूर्व पक्ष चैतन्य किसका धर्म सिद्ध करना चल रहा है ब्रह्म का ब्रह्म का धर्म चैतन्य ऐसे वो कहेगा टीका में पूर्व पृष्ठ में है भूतानांग समस्तांग व्यस्तांग वा समस्ता न ये भाष्य में ये शब्द है भूतानम समस्तानम किस शब्द का अर्थ कह रहे हैं टीकाकार भूतानम समस्तानम और व्यस्ता व्यस्त नहीं है व्यस्त तो विपरिणाम अर्थात तो उनका सो परिणाम हो गया टीकाकार थोड़ा यथाक्रम नहीं रखे हैं वो विपरीत कर दिए हैं भाष्य में है पृथ्वी आदि नाम अन्यतमस्य आगे सर्वेशम टीकाकार कर, कर दिए पहले समस्ता नाम और व्यस्ता थोड़ा विपरीत कर दिए भाष्य में जो है पृथिव्यादि नाम अन्यतमस् इसका अर्थ है व्यस्ता और आगे दिए भाष्य में सर्वेशा ये कह दिए समस्ता नाम थोड़ा विपरीत क्रम दिए हैं और आगे भाष्य में दिए हैं विपरिणता उसका अर्थ टीका में कहते हैं देहाकार परिणता देह आकार में परिणत हो गए भाष्य में जो तीन चीज दिए हैं टीकाकर उसका अर्थ बता दिए ये तीनों का चैतन्यम धर्मो न भवती चैतन्य तीनों का धर्म नहीं होता है कहेंगे क्यों नहीं होता है कहते हैं बहिर् अनुपलम्भात पूर्व पक्ष हेतु दे रहे हैं चैतन्य ये तीनों का धर्म नहीं है क्यूँ बहिर्पलम्भात बहिर्नुपलम्बात दो नंबर टिप्पणी देखिये बही रीति रूपाधिवत इंद्रिय अग्राह्यवाद अगर चैतन्य ये तीनों का धर्म होता किसी भूतों का धर्म जैसे पृथ्वी का धर्म उसमें रूप रस गंध स्पर्श ये रहेगा सब और ये इंद्रिय से सब ग्रहण हो जाते हैं इसी प्रकार की जल में भी रूप रस गंध स्पर्श चारों रहेंगे जल में बहुत कठिन प्रश्न हो गया जल में रूप और अस गंध स्पर्श चारो रहेंगे गंध नहीं रहेगा तो किंतु बाकी जो तीनों रहेंगे वो इंद्रिय ग्राह्य है हो जाएगा और तेज में रूप और असगंध स्पर्श इसमें से कौन कौन नहीं रहेंगे तेज में गंध और अस नहीं रहेंगे बाकी रूप और स्पर्श रहेंगे वो भी बाहि इंद्रिय ग्राह्य हो जाएगा और आगे वायु में केवल रहे स्पर्श रहेगा भी बाह्य इंद्रिय ग्रहण हो जाएगा अगर ये चैतन्य भूतों का धर्म होता भूतों का धर्म बाह्य इंद्रिय से ग्रहण हो जाता इसी प्रकार के चैतन्य का भी ग्रहण हो जाना चाहिए किंतु तो कहते हैं कि बहिर् अनुपलम्बात ये ग्रहण नहीं हो रहा है और ये एक बात हो गया पूर्व पक्ष एक तर्क दिया दूसरा तर्क तद चैतन्यस्य चैतन्य तेसाम धर्मत्वे तेसाम धर्मत्व तेम ते अभी किन का धर्म चैतन्य नहीं है निराकरण करते हैं भूता नाम।, भूता नाम धर्म चैतन्य नहीं है अगर भूतों का धर्म चैतन्य हो जाएगा जो जिसका धर्म होगा वो उसका अधिष्ठान बन जाएगा जैसे घट का धर्म हो गया घटका रूप और रूप घट का अधिष्ठान हो जाएगा नहीं होगा अधिष्ठान सत्तास्पूर्ति देने वाला साधक कहा जाता है साधक यहाँ आगे शब्द व्यवहार किए है तूपाधि अभाव प्रसंगत तत्साधक तीन नंबर टिप्पणी में तत्प्रकाशक प्रकाशक अर्थात सत्तास्पूर्ति देने वाला जो जिसका धर्म होगा वो उसको सत्तास्पूर्ति नहीं देगा वो तो उसमें आश्रित होगा तो अगर चैतन्य ये चारों भूतों का धर्म होगा तब ये चारों भूतों का उप्रकाशक नहीं होगा उनको सत्ता देने वाला नहीं बनेगा उनका आश्रय नहीं बनेगा वो तो उसका धर्म आश्रित तो हो जाएगा ये दो दोष हो गया अगर चैतन्य भूतों का धर्म होता तो ग्रहण होना चाहिए नहीं हो रहा है इसलिए भूतों का धर्म नहीं है दूसरा बात चैतन्य अगर भूतों का धर्म होता तो वो उनका प्रकाशक नहीं होता किंतु चैतन्य भूतों का प्रकाशक है प्रकाशक अर्थात उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है तो जैसे हम कहते हैं कि घट का प्रकाशक हो गया मिट्टी ये मिट्टी का सत्ता ही घट में दिख रही है इसी प्रकार के चैतन्य ही ये सारे भूतों को सत्ता स्फूर्ति ये देता है अर्थात ये भूतों से विद्यमान है ब्रह्म है बोल करके चैतन्य है बोल करके पूर्व पक्ष ये बात भी कह रहे हैं अगर भूतों का धर्म चैतन्य हो जाएगा तो भूतान साधकत्व अभाव प्रसंगा तो भूतों का साधक नहीं होगा जो जो उसका धर्म होगा वो उसका साधक नहीं होगा आगे क्या थी अच्छा हा अच्छा सुनिश्चित उत्तम तो है अच्छा ये जो फिर देख रहे थे कुछ संघ ये पंक्ति यदि मन सु, सुबह देती वहाँ भी संख्या क्रम पृष्ठ का समान है अच्छा ठीक है किंतु अच्छा यहाँ तो अलग दिया गया है क्योंकि बड़े महाराज की पुस्तक में लगातार पदभाष्य है फिर लगातार आगे वाक्यभाष्य है अच्छा जहाँ से वाक्यभाष्य वहां से फिर एक आरम्भ कर दिए अच्छा ऐसा नहीं है ठीक है आगे भाष्य में ठीक है अभी यहाँ तक सिद्ध हुआ कि चैतन्य भूतों का धर्म नहीं है आगे भाष्य में कहते हैं तथा स्रोतरादि नाम अंतकरण से धर्मो नूपमी बीच में विराम नहीं चाहिए भवती के आगे विराम होगा अच्छा ब्रह्मणो रूपमी आगे फिर विराम है ब्राह्मणो रूपम इति आगे विराम है नो तो है तथा तो स्रोतरादी नाम अंतकरण से धर्मो भवती यहां है क्या भवती क्या नवती क्या धर्मो नगे भी विराम है? है क्या देखते हैं आप खाली उल्टा पढ़ रहा वो किताब नहीं तो हमको दे दीजिए फिर तथा तो श्रोत्रादीनाम नाम अंतकरण से च धर्मो नवती ब्रम्हणों रूपम इति यहाँ बीच में विराम नहीं है ना नहीं तो जैसे भूतों का वो धर्म नहीं हुआ इसी प्रकार की स्रोत का भी धर्म नहीं हुआ और अंतकरण का भी धर्म नहीं हुआ नहीं होगा ये कौन नहीं होगा कहते चैतन्यम इसलिए ब्रह्मणों रूपम क्योंकि बाकी किसी का रूप चैतन्य नहीं हुआ इसी का रूप नहीं हुआ तो किंतु तो ये तो है पदार्थ तो तो अनुभव मतलब है इसलिए ब्राह्मणों रूपमित यहाँ तक पूर्व पक्ष निश्चय कर लिया टीका में तथा तो स्रोत्रादि नाम अपी श्रोत्रादि अंतकरण का धर्म चैतन्य नहीं होगा क्यों नहीं होगा पूर्व पक्ष हेतु देता है श्रोतरादि नाम ये जो इंद्रिय है ये सब किससे बनते हैं पंच महाभूत से अगर भूतों का धर्म चैतन्य नहीं हुआ भूतों का कार्य का धर्म हो जाएगा चैतन्य नहीं।, नहीं होगा वही तर्क दे रहा है पूर्व पक्ष भौतिकत्व तो अविशेषात ये जो इंद्रिय है वो भी भौतिक है भूत से होने से चैतन्यं धर्मो न भवती चैतन्य इंद्रिय और अंतकरण का धर्म नहीं होगा नहीं होगा तो आगे न्याय है पारिशिष्यात् स्वतंत्र चैतन्यम ब्रह्मणों रूपम किसी भूतों का नहीं इंद्रियों का नहीं अंतकरण का धर्म नहीं है इसलिए पारिशेष्यात् चार नंबर टिप्पणी देखिए प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगात शिष्य संप्रत्ययः संप्रत्यय ये न्याय है प्रसक से प्रतिषेधे जो प्राप्त हुआ उसका निराकरण कर दिए अन्यत्रसंगात अन्य कोई नहीं है तो शिष्य मण है जैसे कहते हैं कि राजा का दो पुत्र थे बड़ा पुत्र जो है तीन कहते हैं अच्छा वहां तीन कहा गया था हम लोग जो सुनते थे तीन विषय बड़ा पुत्र जो है वो जंगल में चला गया विरक्त हो करके मध्यम जो है वो विकृत हो गया अभी राजा किसको बनाना है जो प्रसक्त थे प्रथम वो तो ठीक है चला गया तो अभी प्रसक्त द्वितीय हो गया वो तो विद्यमान है किंतु तो अभी अयोग्य है विकृत मस्तिष्क होने से इसलिए जो शिष्यमान शिष्य मण कौन हो गया कनिष्ठ तृतीय उसी में ही संप्रत्य राजत्व का प्रत्यय ज्ञान भी उसी में ही करना होगा, गया ये दृष्टान्त तो हो गया दारिष्टांति कर देते हैं यहाँ तस्मा आगे टिप्पणी में प्रसक्त देह इंद्रिय धर्मत्व प्रतिषेध प्रसक्त देह इंद्रिय धर्मत्व प्रतिषेध देह का धर्म नहीं हुआ बड़ा पुत्र चला गया इंद्रिय धर्म नहीं हुआ श्रोतरा दिन अंतकरण का धर्म नहीं हुआ मध्यम भी चला गया अन्यत्र अप्रसक्ते कोई किसी को खोज करके ला करके कही राजा बना देंगे ये नहीं होगा अन्यत्र इसलिए शिष्य मणे शिष्य मान रह गया ब्रह्म ब्रह्मणी तद धर्म तो संप्रत ब्रह्म ही चैतन्य धर्म वाला हो जाएगा ऐसे अभी निश्चय कर लिया पारिशेष्यात स्वतंत्र चैतन्यम ब्रह्मणो रूपम स्वतंत्र अर्थात ये देहादि का धर्म नहीं है आगे कहते हैं पांच रोटी टिप्पणी में देहादि अधर्मत्वना तद अनाधीन इत्यथ है देह का अधीन नहीं है तो ये देह का धर्म नहीं है देह का धर्म नहीं है तो देह का अधीन भी नहीं है बरम तो देह का प्रकाशक है इसलिए स्वतंत्र चैतन्यम ब्रह्मणो रूपम चैतन्य ही ब्रह्म का रूप होगा अर्थात ब्रह्म का निरूपण चैतन्य हो जाएगा ऐसे पूर्वपक्ष कह रहे हैं त्र श्रुतिसमति पूर्वपक्ष श्रुति रहा है भाष्य में तथा चनंद ब्रह्म विज्ञान घन एवं सत्यमत प्रज्ञानम ब्रह्म ब्रह्मण रूप निर्दिषम श्रुतिषु विज्ञान आनंद ब्रह्म विज्ञान विज्ञान अर्थात तो विषय रहित तो जो ज्ञान हमको जितना ज्ञान होता है विषय सहित तो ज्ञान हो जाता है जब धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो फिर विषय रहित तो ज्ञान अर्थात तो वही ब्रह्माकार वृत्ति है विषय रहित तो ज्ञान होना तो ये जो विषय रहित तो ज्ञान हो गया ब्रह्माकार वृत्ति इस यहाँ तो विज्ञान शब्द का अर्थ ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिबिंबित होने वाला जो वास्तव चैतन्य है वो विज्ञान अर्थात तो विषय रहित तो ज्ञान में प्रतिबिंबित आनंदम वही सुख रूप है ब्रह्म और विज्ञान घन एव विज्ञान घन अर्थात विषय साहित्य नहीं है जो विषय वाला हो गया तो ये वृत्ति ज्ञान हो गया ये विज्ञान घन कह देने का अर्थात विषय के द्वारा व्यवहित तो नहीं हो जाता है विषय विशिष्ट नहीं हो जाता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत्यम तिकालावाध्यम ज्ञानम अर्थात जड़ रूप नहीं है अनंतम तीनों प्रकार की परिच्छेद नहीं है तीन प्रकार की परिच्छेद किम कि देश काल वस्तु परिच्छेद जिसका देश पर, जो देश परिच्छि हो जाएगा वो कौन सा अभाव का प्रतियोगी हो सकता है अत्यंत क्योंकि देश परिचिन्न एक देश में रहेगा अन्य देश में नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो वहाँ उसका अत्यंत अभाव मिलेगा और दूसरा हो गया काल परिचिन्न जो काल परिचिन हो जाएगा वो तीनों काल में रहेगा नहीं रहेगा तो उसका कौन सा अभाव हो सकता है प्राग और धूम और जो वस्तु परिचिन हो जाएगा अन्य भाव का प्रतियोगी हो जाएगा अर्थात तो वस्तु से परिचिन हो जाएगा ये वस्तु परिचिन कैसा कहते जैसे दस गौ खड़े हैं हमको गोत्व प्रकार ज्ञान होगा हम कहेंगे यम गौ हु गौह इस प्रकार के कहेंगे और दो दस गौ के आगे आगे एक अश्व है तो अश्व को देखने से हमको गोतव प्रकार का ज्ञान होगा नहीं होगा तो अभी कहेंगे कि ये जो गोतव प्रकार का ज्ञान हमको हो रहा था इस ज्ञान का परिच्छेद कर दिया जो अश्वत्व तो प्रकार का ज्ञान आया अर्थात ये जो अश्व हो गया वो गौ रूपक वस्तु का परिच्छेद करवा दिया गो गो इस प्रकार के ज्ञान चलता रहना है अन्य कोई पदार्थ आ गया जिससे हमको गो तो प्रकार का ज्ञान नहीं हुआ तो वो पदार्थ परिच्छेदक बन गया तो यहाँ गो अश्व कौन सा पदार्थ परिच्छेदक हो गया अश्व और परिचिन कौन हो गया गो अभी कहा जाएगा कि गो पदार्थ ये वस्तु परिचिन हो गया इसी प्रकार की दम ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म इस प्रकार के ज्ञान होने का समय में अगर ऐसा कोई पदार्थ आ जाए जो कि हमारी ब्रह्म बुद्धि को परिचिन्न करवा देगा कहेंगे तब तो ब्रह्म वस्तु परिचिन्न हो जाएगा किंतु ज्ञानियों के लिए ऐसा नहीं है उनका सब ब्रह्म सर्वत्र ज्ञान होने से वस्तु परिचिन नहीं होगा तो तीनों प्रकार की परिच्छेद जिसमें नहीं रहता है उसको अनंतम कहा जाता है और ब्रह्म प्रज्ञानम अर्थात वही शुद्ध विज्ञान जो है रूपम निर्दिष्ट श्रुति सु ब्रह्म का रूप ऐसा सब श्रुति में कहा गया तो ब्रह्म अभी कैन रूपेण निरूपण हो गया चैतन्य रूपेण ऐसा पूर्व पक्ष कहा तो आपने कैसे कह दिया कि कोई रूपों से ब्रह्म का निरूपण नहीं हो पाएगा ऐसा तो हो जाता है अबे सिद्धांतिका भारी सिद्धांति कह रहा है भाष्य में सत्यम आप जो कहे एवं यद् उक्तम तद सत्यम वो बात ठीक है तदा तथा तद अंतकरण देहेन्द्रिय उपाधि द्वारेण विज्ञान आदि शब्दे निर्देश्य जो चैतन्य ब्रह्म का धर्म आप कह दिए हैं वो अगर कोई उपाधि नहीं रहेगा तो उस रूप से उसका निर्देशन नहीं किया जा सकता है निर्देशन नहीं किया जाता है शब्द उच्चारण कर देंगे बुद्धि में कुछ नहीं आएगा यही हो गया कि निर्देशन नहीं किया जा सकता है तथापि यद्यपि चैतन्य ब्रह्म धर्म है तथा तद अंतकरण इंद्रिय देह इंद्रि, देहेन्द्रिय उपाधि द्वारेण एवं अंतकरण अथवा देह अथवा इंद्रिय ये सब उपाधि बनेंगे उपाधि द्वारा विज्ञान आदि शब्द निर्देश उपाधि होगा तभी कोई निर्देश का विषय बन सकता है निर्देशक किया जा सकता है उपाधि नहीं है तो उसका निर्देशन नहीं किया जा सकता है टीका में सत्यम एवं जो आपने कहे वो सत्य ठीक बात है क्या है कहते हैं चैतन्यम पारमार्थिकम ब्रह्म श्रुति तात्पर्य गम्यम ये आपने कहा चैतन्यम पारमार्थिकम पारमार्थिकम छिपणी में अनौपाधिकम ये ब्रह्म का धर्म है ये अनौपाधिक है अनौपाधिक अर्थात ब्रह्म hice? का धर्म इस प्रकार के अभेद सृष्टि कह सकते हैं पारमार्थिक ब्रह्म रूपम और श्रुति तात्पर्य गम्यम श्रुति का तात्पर्य यही है श्रुति तात्पर्य से इसका जानना है श्रुति तात्पर्य अर्थात ता सड़विध लिंग से जब हम निश्चय करते हैं श्रुति का यही तात्पर्य है यद्यपि सत्यम कहने का अर्थ अर्थात अर्धांगीकार यद्यपि ऐसा है तथापि यदम ब्रह्मणों रूपम नास्ती कथम नहीं रहेगा इसमें पुराना नया सभी में कथम था कथम हटा देंगे तथापि यतम ब्रह्मो रूपम नास्ती थी वाक्य तो सिद्धांति का चल रहा है सिद्धांति कह रहा है कि आपने जो बात कहे ठीक है कि चैतन्य रूपेण ब्रह्म का निरूपण हो जाएगा किन्तु वो जो होगा किसी उपाधि बसात ही उसका निरूपण किया जा सकता है तो तथापि यदुक्तम ब्रह्मण रूपम नास्थी सिद्धांत कहता की हमने जो कहा ब्रह्म का कोई रूप नहीं है बोलकर के तो वो किस अभिप्राय से कहा तद उपाधि द्वारे ब्रह्मण शब्द न स्वतः इति न स्वत्य में विराम हो गया ना न अभिप्रेत्य विराम हो जाएगा जो हम कहा कि ब्रह्म का कोई रूप नहीं है इसका तात्पर्य हमारा कहने का तात्पर्य था कि तद तद अर्थात यदम ब्रह्मण रूपम नास्ती उपाधि द्वारा शब्द ब्रह्मण हद उपाधि द्वारेण एव शब्देन उपाधि द्वारेण तृतीय है शब्देन उपाधि को आश्रय करके शब्द प्रयोग करके ब्रह्मण निरूपण निर्देशन कोई उपाधि लेंगे तभी ब्रह्म का कुछ निरूपण हो पाएगा अब शब्द प्रयोग करेंगे ये सब करेंगे न इति अभिप्रेत्य ऐसा अभिप्राय से ही हमने कहा उपाधि के द्वारा तो ब्रह्म का निरूपण हो सकता है उपाधि कौन हो जाएंगे कहते अंतकरणादि आगे टीका में अंतकरणादि अभिव्यक्ति अंतकरणादि का अभिव्यक्ति यही इसी को जान करेगा अंतकरणादि अभिव्यक्ति ष्टी समास है अंतःकरण इत्यादि का अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति अर्थात तो भान होता है हम जब सुसुप्ती से बाहर आ जाते हैं हमको पता चलता है हमारा बुद्धि अब काम करने लग गया है ये जो अंतःकरण का भान हुआ ये ही लिंग बन गया कि चैतन्य होने का अर्थात तो हम साक्षी है कैसे कहते हैं अंतकरण भान होता है अंतकरण का हम है बोल करके पता चलता है तो अंतकरण है बोल करके पता चलता है जिसको ये बात पता चलेगा वो अंतकरण से भिन्न होना पड़ेगा यही प्रमाण हो गया कि चैतन्य ब्रह्म का धर्म है अर्थात चैतन्य है कोई साक्षी आ जाए तभी साक्षी अपने आप को अर्थात निश्चय हो जाएगा कि हम हाँ। अपने को अर्थात ये व्यंजक हो जाएगा साक्षी पदार्थ है तभी साक्षी का व्यंजक बन जाएगा ये अंतकरण देह इंद्रियो व्यंजक है अंतकरण आदि का अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति भानम इसको उपलभ्य देख करके जब अंतकरण भान होना आरंभ हो गया तब कहते हैं हा हम चेतन है उपलभ्य ही यद उपाधि अभिव्यक्ति निमित्त चैतन्यम तद ब्रह्म इतिदेश उपाधि का अभिव्यक्ति का जो निमित्त है उपाधि हो गया अंतकरण आदि उसका जो अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ कहा गया सात नंबर टिप्पणी में दिया है नंबर नंबर नहीं, हाँ, आगे दिया है, अंतः भानम दिया है ना, में, द्वितीय पंक्ति में आगे। तो अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ भानम अंत करण इत्यादि का भान होता है उपाधि का अभिव्यक्ति उसका जो निमित्त है वही चैतन्यम तद ब्रह्म निर्देश्य होने से ही चैतन्य की अभिव्यक्ति मतलब चैतन्य का प्रमाण बन जाता है वह चैतन्य ब्रह्म का धर्म है ये निश्चय होता है जब वो उपाधि का प्रकाश कर देता है आज यहां तक तो। ओम संग नो मित्र सं वरुण संग नो भगव इंद्र <laughs>